हेलो हेलो कौन बोल रहा है जरा जोर से बोलो आवाज़ नहीं आ रही है दादी मैं अजय बोल रहा हूँ क्या बात है अजय बेटा तेरी आवाज़ उदास लग रही है तू रो क्यों रहा है मुझसे जरा बात करो दादी किसी को मुझसे बात करने की इच्छा नहीं है कोई मुझसे प्यार नहीं करता बेटू मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ क्या बात है हर एक को अपना ही काम है किसी को मेरी परवाह नहीं कोई मुझसे बातें नहीं करता ऐसा क्यों? तेरे माँ बाप कहाँ हैं पिताजी अभी तक दफ्तर में हैं। माताजी खाना पका रही हैं और दीदी से बातचीत कर रही हैं। कहती हैं जा जाये बेटे जाकर अपने कमरे में खेल तो तू क्यों नहीं खेलता मेरे कमरे में अब विजय दादा हैं। वे कंप्यूटर पर एक लड़ाई का खेल खेल रहे हैं मुझे डर लग रहा है अच्छा अच्छा तो आशा बहन भी लड़ाई लड़ाई खेल रही है जी नहीं वो साड़ियाँ चुन रही है पहली के बाद दूसरी पहनती है दूसरी के बाद तीसरी फिर पुनः पहली की बारी आती है पाठशाला में कल एक उत्सव है लड़की के लिए यह अहम बात है छोटे भाई से खेलने को उसके पास कोई समय नहीं और मामी मामी जी एक किताब पढ़ रही हैं बहुत ही दिलचस्प लगती है प्रेम कहानी मामा जी बार बार दोहराते हैं मुझे भूख लग रही है पर मामी का एक ही कहना है अपनी बहन के पास जाओ वह स्वादिष्ट रोटियाँ पका रही है मेरे लिए भी दो तीन रोटियां लाना प्रेम कहानी बेबात की बात अच्छा तो तू बाहर घूमने जा नहीं दादी बाहर बारिश हो रही है मुझे कोई कहानी सुनाओ दादी तो सुनो बेटा बहुत समय पहले एक राज्य में एक मिनट तेरे दादाजी आ रहे हैं मैं रख रही हूँ तू जा रोना मत जा टीवी देख